तो आपने में है तो क्या वो शरीर को है। के नहीं कर शरीर करेंगे और इस तरह का जो भेद समझा गया है ना वो क्या ज्ञान है? है वो कैसा है भाई है ना ये ज्ञान है ये तो बहुत अज्ञानी लोग ऐसे भेद का आरोप करते हैं विवेकी आरोप करता है ठीक है नहीं नहीं ध्यान देना यहाँ तो आपको कई बार बताया गया कि वृत्तियाँ सब कुछ धर्मभूत ज्ञान की यहाँ मानी जाती है की वृत्ति नहीं मानी जाती अंताकरण की वृत्ति बताया गया सांख्य योग और शांकर मत में मानी जाती है ना न्याय मत में भी अंताकरण की वृत्ति होती होती न्याय मत में न्याय मत में सभी ज्ञान जिनमें आत्मन के संयोग से ज्ञान होता है वहाँ वृत्ति नहीं होती है किसी का विषयधार परिणाम नहीं होता है समझे विषय इंद्री के संयोग से ज्ञान क्या है जन है वैसे और घट के संयोग से क्या हो गया घट हो गया पटज्ञान हो गया वहाँ किसी का परिणाम नहीं मानते। किसी का परिणाम नहीं मानते यहाँ किसका परिणाम मानते है धर्म होते ज्ञान का, का। मन अणु है उसका कोई परिणाम नहीं होता है अणु होने पर भी न्यायिक जैसा अणु नहीं है क्योंकि उत्पन्न होता है ना नयायिक मन को अणु कैसा मानते निर्वयोग और ये निर्वयोग नहीं मानते ये अंतर है यहाँ देखना ये आपको दिखाते हैं इसमें मनुस्मृति का एक बटन देखिए एक छह सौ पांच निकालिए छह सौ पांच निकालिए दो नंबर देखो मिला आव्रतम ज्ञान में थे ना ज्ञानी लेते वैरणा यह है ना ज्ञान आवृत है आवृत कौन ऐसे की देखो आवृतम ज्ञानम ज्ञानम तो यहाँ पर एसेन से, से, से आवृत कौन है ज्ञान आत्मस्वरूप जो स्वरूप भूत ज्ञान है उस पर कोई आवरण हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता है स्वरूप भूत ज्ञान का आवरण तो आवरण किसका है धर्मभूत ज्ञान का है किसका आवरण है तो आत्मविषय ज्ञान आत्मस्वरूप ज्ञान और आत्मविषय ज्ञान में अंतर समझते हो आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान तो वृत्ति ज्ञान है ना तो वृत्ति ज्ञान है ना तो वृत्ति ज्ञान किसका परिणाम है तो आवरण किसका माना गया अच्छा और देखना तीन संख्या देखना प्रज्ञा प्रज्ञा क्या तस्मात प्रश्नता पुराणी है न तस्मात उस परमात्मा से अनादि प्रज्ञा का प्रसार होता है प्रज्ञा किसके द्वारा प्रसृतित होती है पुष्प परमात्मा से प्रज्ञा करते बुद्धि बुद्धि मतलब धर्मभूत ज्ञान धर्मभूत ज्ञान का विकास बताते हैं ना कि धर्म न्ञान क्या है कि जब जैसे चक्षु का घटते संयोग होगा हो तो चक्षु द्वारा कौन जाएगा घट स्थान में और जाकर व्यक्ति साकार का होगा घटाकार हो जाएगा अंता ग्रहण नहीं जाएगा कौन जाएगा चक्षु इंद्री भी जाएगी है और वो ज्ञान भी जाएगा प्रकाशित करने के लिए स्वरूप भूत ज्ञान जाएगा कि धर्म बोध ज्ञान तो एक ना कि गीता कहती है ना कि परमात्मा से कौन सी वो वो कि प्रसिद्ध कौन होती है धर्म धर्मभूत ज्ञान प्रज्ञाता है ना और स्पष्ट वचन तो मनुस्मृति का देखो स्पष्ट वहाँ तो कोई दूसरे प्रकार का भी अर्थ कर सकता है दो नंबर का तो नहीं होगा क्योंकि स्वरूप भूत ज्ञान का आवरण होता नहीं स्वरूप भूत के ज्ञान के आवरण का मतलब नाश मानना पड़ जाएगा क्योंकि क्यूँकी प्रभा स्वरूप दीपक प्रकाश स्वरूप है और प्रभा का आश्रय भी है ना दोनों है कि नहीं है ऐसा मत में ऐसा आत्मा को माना जाता है क्या तो दीपक यदि छोटे स्थान में रखे हैं तो क्या होगा आवरण हो गया प्रभा नहीं फैलेगी तो आवरण स्वरूप का हुआ कि उसके गुण का हुआ आप बात आती समझ में तो आत्मा को यदि ज्ञान स्वरूप और ज्ञान गुण वाला भी माने तो फिर आवरण किसका मान सकते हैं आप गुण का और ज्ञान गुण वाला ना माने तो फिर आवरण किसका होगा तो स्वरूप के आवरण का मतलब ना सही मानना पड़ेगा क्योंकि जो ज्ञान गुण है वो तो फैलता भी है जैसे दीपक की प्रभाव कभी फैलती भी है संकुचित भी होती है तो वहाँ का आवरण का मतलब क्या है संकुचित होना नाश होना तो नहीं है और स्वरूप बुद्ध ज्ञान जो है ना अच्छा दीपक स्वरूप फैलता है की उसकी प्रभाव फैलती है तो दीपक स्वरूप तो नहीं फैलता है प्रभाव फैलती है और आत्मा को क्या है कि ज्ञान गुण वाला न माने ज्ञान स्वरूप ही माने तो ज्ञान गुण तो क्या है कि फैलता है इंद्रिय द्वारा बाहर जाता है विषय को प्रकाशित करता है फिर अंदर आता है तो इसका ज्ञान गुण के आवरण का मतलब ज्ञान का संकोच हो जाना तो ज्ञान गुण वाला तो शांक्र मत में माना ही नहीं जाता है तो आवरण यदि माने उसका किसका स्वरूप का तो स्वरूप फैलता और संकुचित होता है क्या तो उसके आवरण का मतलब क्या मानना पड़ेगा उसका विनाश ही मानना पड़ेगा ये ध्यान रखिएगा और जब आवृतम ज्ञान में में आवरण कहा गया है तो फिर किसका आवरण हो सकता है धर्म ये ध्यान रखिएगा उसका भी उत्तर नहीं होता है अब पांच नंबर ये देखना ये पांच नंबर है ना पांच देखो फिर चार बताएंगे तद अस् हर की प्रद्ञ वायु नामम इवा मिला तद तद से क्या लेना है मन तद से क्या लेना है मन, मन। अस्त प्रज्ञा हरति, इसकी प्रज्ञा का हरण कर लेता है जिस प्रकार वायु है ना, हम वसीक जले जिस प्रकार वायु जल में नौका को हर लेता है तेज वायु हो तो जल में नौका दूसरी के साथ चली जाएगी कौन हरण कर लेता है हाँ वायु नौका का हरण कर लेता है जल में उसी प्रकार मन जो है इस साधक की प्रज्ञा का हरण कर लेता है साधक की प्रज्ञा का हरण कर लेता है मतलब खींच लेता है मन विषयों में चला जाता है ना हाँ खींच लेता है ना ये प्रज्ञा का हरण कर लेता है प्रज्ञा विषयों में चली जाती है जाने वाला आत्मस्वरूप है कि उसका वो आश्रित ज्ञान है बुद्धि तो यहाँ भी प्रज्ञा से क्या लेना है धर्म बोलिया यही विषयों में जाता है यही विषियों में कौन जाता है ये हाँ तो देखो अनुवाद क्या किया इंद्रियों के साथ चलने वाला मन उसी प्रकार ज्ञान को विषयों में हर ले जाता है प्रज्ञा को ले जाता है विषयों में किसको मतलब धर्म और चार नंबर में मनुस्मृति एक है। देखना, नाम तू सर्वे पादादोम इसको ध्यान देना सर्वेशा इंद्रिया नाम की विषयों में संचरण करने वाली सभी इंद्रियां विषयों में संचरण करने वाली सभी, सभी इंद्रियों के मध्य में यदि एकम इंद्रियम छर यदि एक विंद्री छरती का है बाहर जाती है यदि एक विंद्री, बाहर जाती हाँ सभी इंद्रियों के मध्य में यदि एक विंद्री बाहर जाती है आंख खोलो विधेय देश में गई यदि इंद्रिया बाहर है ना इंद्रियों को विषय संबंध होता है तेन तो तेन का अर्थ है उस इंद्री के द्वारा तेन का क्या अर्थ है अस्त अर्थ इस साधक की इस साधक की प्रज्ञा बाहर जाती है इस साधक की प्रज्ञा तो शुरू आत्म ज्ञान बाहर जाएगा, जाएगा बता इस नहीं। नहीं। कि उससे इस बाहर इस बारे में इस साधक की प्रज्ञा जाती है, है। किस प्रकार है ना दृति कहते हैं चमड़े की थैली को पूरी कहते थे पहले कुएं से लोग पानी खींचते थे जहाँ बहुत गहराई पे पानी होता था तो चमड़े के पात्र से ही वो पानी खींचा जाता था देखा आपने कहीं हाँ हमने भी देखा है कि कहीं कहीं ऐसा देखा है कि बहुत बहुत बड़े बड़े रस्सी और सब बैलगाड़ी का रख करके लोग पानी खींचने के लिए जाते थे और चमड़े के पास रोते थे तो बैलों से पानी खींचते थे ये हमने भी कहीं देखा है याद तो आता है तो दृष्टि न आत्मा का वर्ण नहीं, ना, नहीं। तो है तो धृती है न तो मतलब ये चमड़े की थैली से पादी कैस होगा चमड़े की थैली और पाद कर सुबह उसका क्या होगा वो तकम अच्छा गत कर लेना चमड़े की थैली से है ना जिस प्रकार चमड़े की थैली से जल बाहर चला जाता है मतलब चर्म की थैली में दी छिद्र हो जाएगा तो जल बाहर चला जाएगा ना और वैसे ही क्या है कि एक इंद्री वार गई तो उसके साथ कौन बाहर चला जाएगा धर्मभूत और धर्मभूत ज्ञान के लिए इसमें क्या शब्द है प्रज्ञा मनुस्मृति स्पष्ट रूप से प्रज्ञा को बाहर जाना बता रही है इंद्री के द्वारा बता रही है ना तो यहाँ पर धर्मभूत ज्ञान ही विषय देश में जाकर विषय होता है कौन होता है घट स्थान में जाकर के घट के आकार से आकारित हो जाता है कौन धर्मभूत ज्ञान प्रज्ञा है तो उसको बुद्धि भी दे सकते है न तो ये धर्मभूत ज्ञान ही जो घटाकार होता है पटाकार होता है विषयाकार होता है और धर्मभूत ज्ञान किसकी आश्रित रहता है आत्मा के तो ज्ञान का आश्रय होने से आत्मा को क्या कहा जा जाता है क्या कहा जाता है अब सुखाकार वृत्ति किसकी होती है धर्मभूत सुखाकार वृत्ति धर्मभूत ज्ञान की है तो सुखाकार वृत्ति को ही क्या कहेंगे सुख, सुख। सुखाकार वृत्ति को क्या कहेंगे सुख अच्छा अब इसको वैसा समझिए कि अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही तो सुख ज्ञान विशेष हुआ ना सुख ज्ञान ही हुआ तो ज्ञान का आश्रय कहिए अथवाय कही सुख का सुख हो ज्ञान एक हो गए ना तो सुख का आश्रय कौन होगा आत्मा तो आत्मा को क्या कहेंगे सुखी और प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही दुख है तो ज्ञान का आश्रय कहिए अथवा दुख का आश्रय कौन हो आत्मा तो दुखी पर ध्यान देना ज्ञान का आश्रय आत्मा स्वाभाविक रूप से है सुख दुख का आश्रय स्वाभाविक रूप से है क्या ये तो पूर्ण पाप रूप कर्मों के कारण उसकी वृत्तियां हो रही हैं वृत्तियां जो होती है धर्मभूत ज्ञान की होती हैं वृत्तियाँ किसकी होती तो तो सुख दुख कैसे हो रहे हैं पूर्ण पाप के कारण स्वाभाविक है क्या ये सुख दुःख इच्छा द्वेष ये सभी कहते हैं स्वाभाविक और ज्ञान कैसा है और ज्ञान स्वाभाविक कौन सा है ब्रह्मा का है ये कर्म रूप अज्ञान से ही होकर ऐसा स्थिति है नही ब्रह्माकार सुहावी तो है तो यहाँ पर किसकी वृत्तियां हैं किसके परिणाम होते हैं सभी ये ध्यान रखना है ना हाँ इसके इसके है तो अब ये ध्यान देना ये भी जब शरीर है मन है उसी समय क्या है कि ये काम क्रोध आदि होते हैं कामाकार क्रोधाकार कब होती है वृत्तियां कब परिणाम होते हैं शरीर के रहते उपाधि के रहते उपाधि के न रहने पर ये होंगे नहीं होंगे बताए इस मन में हर शरीर में रहने वाली कहते हैं आत्मा भिन्न है लेकिन भेद इन उपाधियों को लेकर के जो कहा जाता है वो स्वाभाविक भेद है क्या ठीक है वो स्वाभाविक भेद और वास्तव में वो भेद आत्मस्वरूपगत है भी नहीं, नहीं। जो देवत्व मनुष्य स्वरूप भेद आत्मगत है क्या आरोपी भी नहीं है और वो भी स्वाभाविक भेद नहीं है स्वाभाविक तो कोई नहीं है विचार करना कोई असुविधा हो तो बोलना तो अब भी इस बात को तो ध्यान रखिएगा कि गीता में भी इसीलिए क्या कहा है सम समी जब सोफाते पंडित सभी में सम आत्मा को देखने वाला सम के लिए एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं पर एक शब्द का प्रयोग उसी दृष्टि से होगा जैसे अनेक सुवर्ण कुंभ रत्न और गृह में होता है है ना गीता में स्पष्ट सम सं, है तो अब चले आने तस्मा इस कारण से आत्मभेद अंगीकार आत्मा का भेद स्वीकार करना चाहिए तो अब जैसे देखना कुछ लोग कहते हैं कि भेद तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है इसका इसका विधान नहीं कर सकते, है ना? विधान क्यों नहीं कर सकते भेद तो उनसे ये कहा जाए कि बहुत लोग दे को आत्मा मानते कि नहीं मानते तो देह आत्मा मानना भेद है या भेद है दे को आत्मा मानना तो कहेंगे फिर अभेद भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो आप अभेद को मत मानो शास्त्र अभेद का प्रतिपादन करते मत मानो तो इस पर क्या कहा जाएगा कि शास्त्र दे और आत्मा का शास्त्र दे और आत्मा के, के अभेद का प्रतिपादन नहीं करते है ना दे और आत्मा का भेद क्या है शास्त्र से विरुद्ध है इसलिए हम इस प्रत्यक्ष सिद्ध को नहीं मानेंगे तो यहाँ भी कहा जाएगा कि प्रत्यक्ष सिद्ध जो भेद है प्रत्यक्ष सिद्ध जो शास्त्र उसका प्रतिपादन नहीं करते हम भी प्रत्यक्ष सिद्ध भेद को नहीं मानते आत्मा में देवत्व मनुष्य स्वरूप भेद को माना जाता सिद्धांत में नहीं, नहीं माना जाता तो कैसे भेद को मानते हैं शास्त्र सिद्ध भेद को भेद को मानते हैं तो अब देखेंगे आप यहाँ पर तो शास्त्र सिद्ध भेद कैसा है वो स्वरूप का कैसा भेद है सुरूप भेद है ना अब यदि ये कहते हैं ना कि लोग ऐसा कहते हैं कि नये नानाष्ट किंचन मृत्यु सा मृत्यु माप नो या जो नाना का दर्शन करता है जो भेद का दर्शन करता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है इसलिए भेद ही नहीं ऐसा कहते हैं तो भेद बिल्कुल है है क्या इसके अनुसार नहीं है तो उनसे ये कहा जाए कि जब सामान्यता भेद निषेध होता है तब आप देह और आत्मा के भेद का निषेध क्यों कर देते नहीं नहीं एक मिनट जो कहते हैं कि भेद बिल्कुल नहीं है क्योंकि मृत्यु सा मृत्यु माप नौती या ही नानी वस्ती कि वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है जो भेद जैसा देखता है अनेकत्व जैसा देखता है तो यह श्रुति भेद का निषेध करती है यह श्रुति भेद का इसलिए भेद बिल्कुल नहीं है भेद बिल्कुल पर ठीक है ना संक्रमत वाले कहते हैं विशेषता कहेंगे है बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है पर यह बताइए की जब ये श्रुति भेद का निषेध करती है ये श्रुति भेद का तो इसके बल पर आप देव और आत्मा के भेद का निषेध क्यों नहीं मानते हैं बात ही सुनिए यह श्रुति किसका निषेध करती है भेद का किसका ने भेद कर दी तो इसके बल पर क्या जो दे और आत्मा के भेद का निषेध आप क्यों नहीं मानते हैं मानना चाहिए है कि नहीं जब कोई भेद नहीं तो ये भी आप मान लीजिए कि दे और भेद का निषेध क्यों नहीं करते प्रश्न समझे तो शंकर मत वाले क्या कहेंगे कि शरीर और आत्मा का भेद प्रामाणिक है इसलिए ये श्रुति शरीर और आत्मा के भेद का निषेध नहीं करेगी शरीर और आत्मा के भेद का निषेध क्यों नहीं करेगी क्योंकि हुआ भेद तो का तो वारी वारी क्या प्रामाणिक है इसलिए कौन सी श्रुति मै देव और आत्मा के भेद का निषेध नहीं करेगी तो प्रामाणिक भेद का निषेध नहीं करेगी शास्त्र भेद का निषेध नहीं, नहीं तो रख रख रख का नहीं करेगी प्रामाणिक भेद का निषेध तो यहाँ ये भी कहा जाएगा तो आत्माओं का भेद भी प्रामाणिक है तो यह श्रुति उसका भी निषेध नहीं करती है आत्माओं का भेद भी प्रमाणिक है शास्त्र है तो ये श्रुति किसका निषेध नहीं करेगी आत्माओं के भेद का अब इसके बल प्रति सबका निषेध मानना है तो देव और आत्मा के भेद का निषेध आप मान लो मन पाएगा कभी तो, तो बोलेगा विधान करता है उसका निषेध नहीं कर सकता तो तो हम भी कह रहे हैं सास जिसका भी निषेध नहीं करता है तो फिर क्या है ठीक है और आप इसका और चिंतन करना और चलिए अपना पाठ तस्माद आप अंगीकार या इसलिए आत्माओं का भेद स्वीकार करना चाहिए ठीक है कोई असुविधा हो तो पूछ लेंगे अब आत्मा का लक्षण क्या है शेषत्व सती ज्ञातत्वम आत्मनाम लक्षणम आत्माओं का लक्षण क्या है शेषत्व सती ज्ञात शेष देखना इच्छा के अनुसार जिस वस्तु का उपयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं शेष है ना तो जैसे कि आपका जो वस्त्र है आपकी जो पुस्तक है आपका जो पुष्पमाला है जो चंदन आप लगाते हैं तो इनका इच्छा के अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं ना अपने वस्त्र का अपने कमंडलों का अपने पुस्तक का अपनी माला का चंदन का व्यक्ति इच्छा के अनुसार उपयोग करता है तो ये वस्तुएं में उसकी कैसी होती हैं शेष तो इच्छा के अनुसार जिसका उपयोग किया जाए उसे कहते हैं शेष तो परमात्मा जैसे चाहे वैसे जीवात्मा का उपयोग करें तो जीवात्मा क्या है उनकी शेष है बताती हुआ नहीं अब देखो अब जीवात्मा तो भगवान की शेष हो गयी और आपकी व्यवहार की वस्तु किसकी शेष हो गयी हाँ आप इस रूक गई लेकिन ध्यान देना इनको अज्ञान के कारण जो है ना हमने अपना से रखा है हम लोगो ने यदि कर्म रूप अज्ञान ना हो तो ये इससे संबंध है आपका संबंध किसके साथ है परमात्मा के साथ है तो जीव जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का शेष है स्वाभाविक रूप से और स्वाभाविक रूप से शेष ही कौन है भगवान स्वाभाविक शेष ही है जीवात्मा स्वाभाविक शेष है और अज्ञान के कारण जीव ने अपनी अज्ञान के कारण जीव अपनी वस्तुओं को अपना शेष मानता है और अपनी वस्तुओं का सेसी अपने को समझता है अपनी वस्तुओं का तो ये किसके कारण समझता है अज्ञान के कारण है तो इच्छानुसार जिस वस्तु का उपयोग किया जाए उसे कहते हैं शेष और इच्छा इच्छानुसार जो उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं से तो भगवान है सेसी। और आत्मा क्या है है बता दी तो अब यदि वो समझ में नहीं आता है कि हम भगवान के हैं भगवान जैसे चाहे उसका उपयोग करें हमारा उपयोग करें हम परमात्मा के ये यदि समझ में नहीं आता है तो भी एक अज्ञानी है ये क्या है? अपना कोई संकल्प विकल्प ना रहे तो अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा आत्मा का आत्मा संसार के लिए नहीं है इन दिशे भोगों के लिए नहीं है किसके लिए है परमात्मा के लिए है तो आत्मा जीवात्मा कैसी है सेष है कैसी है तो उसमें से सत्व रहेगा और शेषत्व सती ज्ञातृत्व ज्ञातृत्व का अर्थ होता है ज्ञानाधिकरणत्व ज्ञान है ना आत्मा ज्ञान का आश्रय है तो आत्मा में क्या रहेगा ज्ञान आश्रयत्व और आत्मा शेष है तो उसमें क्या रहेगा शेषत्व रहेगा तो आत्मा का तो लक्षण क्या हुआ बोलो तो शेषत्व सती शेषत्व सती ज्ञान आश्रयत्व अथवा शेषत्व सती ज्ञातृत्व बताते हैं इस बार लक्षण अब लक्षण में दो पद क्यों दिए विशेषण अंश कौन है बोलो लक्षण में विशेषण है यदि केवल आत्मा का लक्षण किया जाए शेषक क्या किया जाएगा तो फिर बोलो फिर क्या होगा परमात्मा परमात्... परमात्मा का शेष जैसे जीव आत्मा है वैसे परमात्मा का शेष अचेतन पदार्थ भी है परमात्मा का शेष ये जो जितने अचेतन पदार्थ है चाहे वस्त्र हो माला हो पुस्तक हो मतलब जितने अचेतन चेतन अचेतन सब कुछ परमात्मा का शेष है तो लक्षण कर रहे हैं जीवात्मा का और लक्षण यदि केवल फेषअप तो करें तो किसमें चला जाएगा हाँ तो लक्षण किसका कर रहे हैं अचेतन जीवात्मा।, जीवात्मा का लक्षण कर रहे हैं अचेतन में चला जाएगा तो क्या दोष होगा तो अति व्याप्ति के निवारण के लिए क्या कहेंगे यात्री तो ज्ञातित्व तो कहने से अचेतन में लक्षण जाएगा क्योंकि अचेतन ज्ञाता नहीं अचेतन में ज्ञात नहीं है अचेतन में तो अचेतन में ज्ञातृत्व तो ता ता। क्यों नहीं है क्योंकि वे हाँ क्योंकि वे ज्ञाता नहीं है इसलिए ज्ञातृत्व नहीं है बात आई समझ में हाँ तो जब ज्ञातृत्व कहेंगे तो किस में लक्षण नहीं जाएगा और चेतन जीव आत्मा में जाएगा क्योंकि वो कैसी है शेष है ज्ञाता है ठीक है और ऐसा ध्यान देना यदि केवल लक्षण करें तो लक्षण में से सत्व पर ना दे क्या लक्षण करें ज्ञात मतलब क्या ना तो तो किसमें चला जाएगा बोलो परमात्मा में जैसे जीवात्मा ज्ञाता है वैसे परमात्मा भी ज्ञाता है या सर्वज्ञा सर्वज परमात्मा तो सर्वज्ञ है सर्वस्वी ज्ञान के आते हैं सर्वस्वी ज्ञान के और वो वह जो वहां बताया था ना प्रश्नो के सी दृष्टा श्रोता मनता कर्ता बोधा तो तो विज्ञान आत्मा ये जीवात्मा आत्मा का है ये किसका ही कि बोधा मनता विज्ञाता श्रोता बोला ना ये जीवात्मा का और यह सर्वज्ञ ये किसका परमात्मा का तो यदि लक्षण केवल ज्ञातत्व किया जाए तो किसमें चला जाएगा परमात्मा में तो परमात्मा में अति व्याप्ति के निवारण के लिए क्या कहेंगे हाँ शेषत्व कहेंगे तो अब जाएगा परमात्मा में क्योंकि परमात्मा किसी के शेष नहीं है क्या है वो हमेशा शेष ही है तो लक्षण जाएगा हाँ अब कोई ऐसा कह सकता है कि जो भगवान का अन, ये इच्छा अनुसार जिसका उपयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं जो बहुत प्रेमी भक्त होते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार भगवान चलते हैं कि नहीं चलते जो अत्यंत अनुरागी भक्त हैं तो भगवान उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो भक्त अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का उपयोग करते हैं तो यहाँ शेष कौन बन गया हाँ भगवान शेष ही कौन आत्मा तो फिर कोई कहे की शेषत्व परमात्मा में इस प्रति में इस शेषत्व सचिज्ञात्र लक्षण परमात्मा में चला जाएगा क्यों प्रेमी भक्त के शेष भगवान बन जाते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं। तो फिर ऐसा जब अति व्याप्ति होगी तो ऐसा कहना पड़ेगा कि शेषत्व पद से स्वाभाविक शेषत्व भी वक्षित है क्या भी वक्षित है की भगवान जो भक्त के शेष बने हैं वो स्वाभाविक नहीं वो अपनी इच्छा से बन गए हैं अपनी समझिए भगवान यदि प्रेमी भक्त के शेष बन गए हैं तो कैसे हाँ उनका शेर तो ऐच्छिक है स्वाभाविक तो इस प्रकार अति व्याप्ति नहीं होगी तो सिर्फ स्वाभाविक तो हो जाएगा गोपी जैसे चाहे वैसे भगवान को न चाहिए है ना भगवान की नहीं गलती है गोपी की ही गलती है वहाँ पर तो। <laughs> ऐसा देखा नहीं कि भगवान जीते वो कभी भूसा हो जाता है हर जाते हैं भक्तों पर लगाए अच्छा कैसा के पास गई थी ना वो हाँ? लड़ाई के समाज में जूती पहनी कोई है जूते थी, हाँ। तो तो थी। हाँ हाँ। तो भगवान साथ में लेके जा रहे थे द्रौपदी को पानी पानी निकाल के रखे थे कल मार्ड तो जूती की आवाज आए जो सैनी सब तो जान जाएंगे पकड़ लेंगे अच्छा द्रौपदी को जो शीर शिविर में उनके प्रवेश किए और भगवान ने द्रौपदी का जूती हाँ। अपने उसमें खा करके अपने छिपा ली आई जी छिपा लीजिए आपने बाहर खड़े कामों के बाद काम से माहौल से हाँ। तो जी तो जी तो जी आ गई है कितना पता है उस मस्जिद हुई तो कोई आज आ नहीं सकती और दूसरा कोई ला नहीं सकता जरूर उनका बोले तुम्हारे साथ ना बोले देखा जो बुद्धि देना शेषत्व पद से क्या उपक्षित है और अनन्या भक्त के प्रति जो भगवान का शेषत्व वो कैसा है तो लक्षण याद रखना जीव आत्मा का शेषत्व के प्रति याद क्रिस्तु न्याय सिद्धांत में ज्ञान अधिकरणत्व में इतना ही आएगा है ना ज्ञान तो आएगा शेषत्व नहीं।, नहीं आएगा ये समझ में नहीं आएगा और जो लोग ज्ञान स्वरूप कहते हैं केवल वहाँ शेषत्व कुछ भी नहीं आएगा चलो जी अब ये लक्षण हो गया ना ये ध्यान देना बताया गया पहले भी जैसे की सूर्य उसमें गीता में ज्ञाता यह था यह था? था बोलो आकर बोलो बोलो, बोलो यथा प्रकाशीय थी लोकम एवं रवि हाँ आगे गीता है ना जैसे आकाश में स्थित एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है है ना तो आकाश के एक भाग में स्थित सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है एक है ना एक भाग में स्थित है उसी प्रकार से कि शरीर के एक भाग में स्थित आत्मा क्या है पूरे शरीर को प्रकाशित करती है पूरे शरीर को प्रकाशित करती है जो आत्मा के साथ प्रकाश शब्द आता है ना क्या जैसे कि यह दीपक प्रकाश स्वरूप है उसी प्रकार से आत्मा प्रकाश स्वरूप है तो यहाँ प्रकाश का क्या होता है ज्यान, ज्यान, क्या है? हाँ ये ध्यान रखना आत्मा जब प्रकाशक स्वरूप कहा जाए तो उसका भौतिक प्रकाश नहीं लेना है सूर्य तेज आदि का प्रकाश कैसा है ये भौतिक है चक्षुग्राय है और वो ज्ञान है वो ऐसा प्रकाश नहीं भगवान के श्री विग्रह का प्रकाश तो है जैसे कि पीतांबर से उनकी छटा निकल रही है श्री विजरे से निकल रही है ये तो है लेकिन वो, वो मतलब शरीर की फिर कमती स्वरूप की नहीं होती है वह फिर भी हाँ तो आत्मस्वरूप है ना तो आ, आत्मा प्रकाश का स्वरूप है तो उसका क्या हो जाएगा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा जैसे आकाश के एक भाग में स्थित सूर्य सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करता है वैसे की शरीर के एक भाग में स्थित आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है क्षेत्र क्षेत्री का क्या है क्षेत्र की क्षेत्र हाँ वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है तो प्रकाशित करता है मतलब संपूर्ण शरीर को जानता है संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख को जानता है है ना आत्मा शरीर के एक भाग में स्थित होकर के संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है और संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख को जानती है प्रकाशित करती है एक भाग क्या हृदय में रहती आत्मा एक भाग हाँ अब सूर्य एक वहाँ स्थित है नव में और पूरे संसार में उसकी क्या फैलती है प्रभाव फैलती है न दीपक एक कोने में रहता है उसकी प्रभा चारों तरफ फैलती है बात आती है समझ में तो वैसे ही आत्मा शरीर के एक भाग हृदय में स्थित है और पूरे शरीर में होने वाले सुख दुख को कैसे जानेगी वो ज्ञान गुण ऐसी ज्ञान देना यहाँ ऐसा माना जाता है कि जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है वैसे ही आत्मा ज्ञान गुण का आश्रय भी है ज्ञान गुण का आत्मा ज्ञान स्वरूप है और स्वरूप आत्मा के आश्रय एक ज्ञान रहता है क्या ना स्वरूपात्मा भी आश्रित है ज्ञान उसको क्या कहते हैं धर्म बोध जैसे दीपक क्या है प्रकाश स्वरूप है और उसके आश्रित रहती है प्रभा उसके आश्रित क्या रहती है तो प्रभा का संकोच विकास होता है दीपक स्वरूप का संकोच विकास नहीं दीपक को बिल्कुल छोटे स्थान में रख दो तो वहाँ प्रकाश करेगा कुछ बड़े स्थान में रखो तो वहाँ प्रकाश करने लगेगा बड़े स्थान में रखो तो फैल जाएगी प्रभा अल्प स्थान में रखे तो प्रभा का संकोच हो जाएगा यह संकोच विकास दीपक के स्वरूप का होता है क्या की ये उसका गुण है उसके आश्रित रहने वाला है। तो वैसे ही जो है आत्मा की आश्रित रहने वाला जो धर्म धर्मभूत ज्ञान है ना तो आत्मा तो शरीर के एक वहा हृदय में है अब उसका ज्ञान गुण क्या है सब पूरे शरीर में फैला हुआ है ये भी बताया गया था देखो परमात्मा विभु है अब उनका ज्ञान गुण भी विभु है जीवात्मा अड़ू है लेकिन उसका जीवात्मा का ज्ञान गुण कैसा है विभु ज्ञान गुण कैसा है हाँ और ध्यान देना अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण है, संसारी जीव का बद्ध जीव का ज्ञान गुण संघुचित होकर देव्यापी हो गया ज्ञान गुण संघुचित होकर के देवया देवया। हाँ अब जैसे कि सूर्य का प्रकाश सब और फैला हुआ है ये आवरण लगा रखे हैं दीवार लगा रखी है पर्दा लगा रखे खिड़की लगा रखी है तो प्रकाश आता है और ये सब आवरण नष्ट हो जाए तोड़ दिए जाए तो।, तो वैसे ही जो है ना ये कर्म रूप अज्ञान क्या है अनादि कर्म क्या ये आवरण है और ये खत्म हो जाए तो उसका ज्ञान कैसा है विभू है तभी मुक्त आत्माओं को सर्व के माना गया है मुक्त आत्माओं तो? को हाँ। स्थापना करके योगी भी बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है है ना जिसका जितना आवरण क्षीण होगा उतने ज्यादा वो समझना क्षण बढ़ेगा ठीक है तो मतलब जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है वैसे ही क्या है वो ज्ञान गुण का आश्रय भी है बता दें समझिए और स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान गुण है ना धर्मभूत ज्ञान है उसका स्वाभाविक विषय क्या है परमात्मा ना? है, तो है।, है ना धर्मभूत ज्ञान विभू है तो विभू परमात्मा को किसे करता है ब्रह्मा ब्रह्मानंद को किसे करता है है ना अनादिक्ञान से संकुचित हुआ नहीं विषय कर पाता और संसारी जीव का ज्ञान फिर इंद्री सापेक्ष होता है ना इंद्री ही है ना उसका इंद्री द्वारा प्रसिद्ध तो करे, प्रकाशित करेगा और मुक्त आत्माओं का ज्ञान इंद्रिय निपेक्ष है उनका ज्ञान कैसा है इंद्री निरपेक्ष ज्ञान है तो अब यहाँ पर बताते हैं एते शाम ज्ञानम ऐसे शाम आत्मनाम ज्ञानम से क्या लेना है आत्मनाम इन आत्माओं का ज्ञान भी कौन सा ज्ञान धर्म ज्ञान है ना इन आत्माओं का ज्ञान भी स्वरूप आत्मस्वरूप के समान नित्य है आत्म आत्मस्वरूप के समान जैसे आत्मा नित्य है वैसे उसके आशित रहने वाला ज्ञान कैसा है यावत आत्मभावित बताए थे ना ब्रह्म सूत्र जब तक आत्मा रहती है तब तक उसका क्या रहता है ज्ञान श्रुति क्या है न ही दृष्टु दृष्टि नहीं। की दृष्टि का नहीं होता है, उसका ज्ञान नित्य है तो इनका ज्ञान भी आत्माओं का ज्ञान भी आत्म स्वरूप के समान कैसा है जब नित्य है ना ज्ञान तो फिर वो हमेशा परमात्मा को विषय करेगा कि नहीं करेगा हम किसको विषय करेगा हाँ अब देखना ये जो निविध्यासन है ना निविध्यासन क्या होता है विजाति प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक सजाती प्रत्यय का प्रवाह मतलब ना सरल भाषा में एकाकार चिंतन चलता रहे सजा एकाकार बीच में खंडित ना हो चिंतन लगातार चलता रहे है ना कभी टूटे नहीं जैसे तेल की धारा के समान न टूटने वाली सूचियों का प्रवाह चिंतन का प्रवाह वो क्या होता है निविध्यासन और जब वो प्रीति रूप हो जाए तब उसका क्या नाम हो जाता है भक्ति एकाकार चिंतन आरम्भ में प्रीति रूप नहीं होगा और जब प्रीति रूप हो जाएगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा भक्ति तो नहीं दिव्यासन भक्ति है आप ध्यान देना कि जो स्मृति होती है जो चिंतन होता है तो शत्रु का स्मरण फ्री होता है कि अपनी अब अपनी जो प्रीतम वस्तु है अपना जो प्रीतम है उसका स्मरण कैसा होगा फ्री होगा ना तो भगवान तो निरस्य प्रीति रूप है निरस्ते फ्री है तो उनका स्मरण भी कैसा होगा फ्री होगा है ना तो जब प्रीति रूप हो जाता है स्मरण तब इसका क्या नाम हो जाता है भक्ति हो जाता है अच्छा अब अच्छा तो जब साधना करते हैं भजन करते हैं ध्यान करते हैं तो पहले तो चिंतन स्मरण होता है और जब भगवान साक्षात्कार हो जाएगा तब स्मरण कहेंगे उसको तब तो प्रत्यक्ष हो गया प्रत्यक्ष हो गया ना प्रत्यक्ष ज्ञान तो परमात्मा के आकार का जो धर्मभूत ज्ञान हो गया ब्रह्मा ज्ञान हो गया तो प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं हो गए अच्छा उनका जो परमात्मा के आकार का ज्ञान है वो प्रीति रूप है कि नहीं है तो वही तो भक्ति है ज्ञानोत्तर भक्ति जो है वो भक्ति हमेशा तक तो वही है समझ गए हमेशा भक्ति बने रहना कैसे रहना कैसे रहेगी ये समझ नहीं पाते वो इस तरह रहती है शरीर इंदी नहीं तो लोग कहेंगे भक्ति कैसे रहेगी यही भक्ति है इंदी नहीं से उसका ज्ञान है अच्छा पता है समझ में ये नहीं मिलेगा आपको तो कहीं भी ये बताया मैंने यह भक्ति कैसे है कैसे है ये नहीं है हमेशा जो है वो भक्ति रहती भगवान की भक्ति छोड़ है उस बंधन आवरण हटाना है है ना कहते हैं आवरण हटाने से स्वरूप का आविर्भाव होता है तो परमात्मा स्वरूप का आविर्भाव होता है ध्यान रखना, है। आगे देखिए यहाँ पर कहा गया इन आत्माओं का ज्ञान भी इन आत्माओं के आसित रहने वाला ज्ञान भी आत्म आत्मस्वरूप के समान नित्य है जैसे आत्मा है वैसे उनका ज्ञान कैसा है और द्रव्य रूपम अब ध्यान देना बहुत लोग कहते हैं ना कि नयायिक लोग आत्मा को क्या कहते हैं द्रव्य क्या कहते हैं कहते हैं तो लोग हसी उड़ा तीर्थंकर मतबा वाले आत्मा द्रब्द के हाँ होली सकता है अच्छा आत्मा का किसी पद से बोध होता है कि नहीं होता है तो पदार्थ का क्या अर्थ है पद से जिसका बोध हो वही तो पदार्थ है तो आत्मा पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ सस किसाण का किसी पद से बोध होता है बन्या पुत्र का बोध होता है क्या तो क्या हुआ ऐसा तुम्हारा ब्रह्म है क्या तो यदि बोध होता तो पदार्थ हुआ की नहीं हुआ पता है इस बारे में पदार्थ मानने क्या आपत्ति है आपको नहीं तो पुत्र जैसा मानो उसको तो तो अब ध्यान देना जब पदार्थ है तो किस कोटि का पदार्थ है किस कोटि का पदार्थ है तो पदार्थ है जो है ना अब ध्यान देना तो ये नैयाई क्या कहते हैं उसको द्रव्य मानते हैं ना आत्मा को द्रव्य का लक्षण क्या करते हैं गुणाश्रियम गुण के आश्रय को क्या कहते हैं द्रव्य अब भगवान में सर्वज्ञता गुण है कि नहीं है तो किताब गुण के आश्चर्य है कि नहीं है तो द्रव्य मान्य में क्या हो होगी हैनी यदि या कह गुण के आश्रय नहीं हो सकते तो गुण से केवल सुख दुख यही लेने हैं क्या अलौकिक गुण नहीं है क्या तो हनी क्या द्रव्य मान्य में तो न समझी कि होती है हु? सब की बातें होती है क्या गुण का मतलब कोई लोक प्रसिद्ध गुण लेने है क्या लोक गुण भगवान में नहीं है नहीं मतलब है अलौकिक गुण तो है ही अलौकिक सामर्थ्य है ही उनमें तो समझ बात है वो तो ध्यान देना कि आत्मा भी क्या है द्रव्य है आत्मा भी क्या है द्रव्य है तो ध्यान देना आत्मा के समान उसका ज्ञान भी द्रव्य है आत्मा के समान उसका द्यान द्यान पंक्ति लगाएंगे ऐसे शाम कि आत्माओं का ज्ञान भी आत्म आत्मस्वरूप के समान नित्य है और आत्माओं का ज्ञान भी आत्म आत्मस्वरूप के समान द्रव्य रूप है द्रव्य रूप का द्रव्य द्रव्य कौन है यहाँ पर किसको बता रहे हैं इस पंक्ति में बोलो ज्ञानमपी ज्ञान को बता रहे हैं ज्ञान प्रथमा भी होती है ना तो द्रव्य रूपम किसको कहा जा रहा है द्रव्य रूपम में भी प्रथमा ज्ञान को और किसके समान स्वरूप के समान है ना, ना। मतलब आत्मस्वरूप जैसे द्रव्य है वैसे ये क्या है द्रव्य है, है ना ज्ञान का अधिकरण उन्हें से द्रव्य है ठीक है अब देखो यहाँ पर ज्ञान हाँ ज्ञान द्रव्य है कैसे द्रव्य आगे बताएंगे है ना ज्ञान भी द्रव्य है और ज्ञान कैसे द्रव्य जैसे संक्षेप में भी सुन लो ऐसा देखना जो गुण है ना जैसे कि पट के आश्रय जो रक्त रूप रहता है ये रक्त क्या ऐसा गुण है ना तो ये पट में रहता है तो पट आधार को छोड़ के कहीं गुण दिखाई देगा ये है जैसे फलों में जो रस रहता है उस रस के आश्रय क्या है वो फल पृथ्वी और जल रस में रस रहता है तो उन अधिकरण को छोड़ करके कहीं रस गुण दिखाई देगा है सब जो है तो आकाश सब जगह है ना तभी तो सब जगह है तो कोई भी आप ऐसा गुण बता सकते हैं जो कि अपने अधिकारों को छोड़ कर कहीं रहता हो दीपक की प्रभा दीपक की आश्रित है दीपक के दीपक ले जाओ तो प्रभा जाएगी ना लेकिन जहाँ दीपक है केवल दीपक स्वरूप जहां पर है वही पर प्रभा है क्या नहीं है ना बस वजह आई तो इसका मतलब क्या है कि यह संकोच विकास विकासशाली प्रभा है कि नहीं इसलिए प्रभा क्या है गुण ये द्रव्य है प्रभा क्या है भी आई। वैसे ही क्या है कि जो आत्मा के आश्रय रहने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान संकोच विकास विकासशाली है ना? इसलिए वो क्या है द्रव्य है यदि गुण होता तो आश्रय को छोड़ दूर प्रसरित होता यदि प्रभा यदि गुण होती तो फिर आश्रय दीपक को छोड़कर दूर जाती सूर को छोड़कर प्रभा यहाँ आती इसका मतलब क्या है ये उसकी गुण है है? आत्मा आत्मा का का क्या द्रव्य। तो ज्ञान क्या है? तो आत्मा का क्या है। बताती है द्रव्य। द्रव्य द्रव्य ये भी भी और आत्मा ज्ञान का आश्चर्य अब फिर उसको गुण क्यों कहा धर्मभूत ज्ञान को ये यो याद आवा तस्वुण जो नियमता जो नियमता जो ध्यान देना जो नियमता किसी के आश्रित रहता है उसको क्या कहते हैं गुण तो उसको क्या कहते हैं जैसे तो तो रक्त रूप इसके आश्रित है तो इसका गुण हो गया गुण. तो दीपक की प्रभा नियमता किसके आश्रित है तो प्रभा को क्या कहेंगे दीपक का गुण द्रव्य होने पर भी गुण कहेंगे गुण क्यों कहेंगे पर होने के और ये आत्मा का जो ज्ञान गुण है आत्मा का जो धर्म ज्ञान है नियमता किसके आश्रित है आत्मा क्यों इसलिए इसको क्या कहेंगे है द्रव्य पर गुण क्यों कहेंगे पराश्रित होने से ब्रह्म सूत्र में तु तो तद्गुण तदगुण उस आत्मा का प्रधान गुण होने से तो यहाँ भी जो है ना धर्मभूत ज्ञान को क्या कहा गुण और गुणाद हुआ अलोकवत गुणाध हुआ अलोकवत यहाँ भी गुण कहा है बात है इस समझ और द्रव्य कैसे समझ गए क्यूँकी जो गुण होता है वो अपने आश्रय को छोड़ नहीं रहता है और ज्ञान अपने आश्रय को छोड़ भी रहता है सोबरी ऋषि ने अनेक सोबरी योगी ने अनेक शरीर धारण किया तो उनकी आत्मा तो एक जगह थी और उनका जो ज्ञान है ना सब जगह प्रसल हो गया अब स्वप्न में देखो कहाँ चले जाते हैं रामेश्वर चले गए हिमालय चले गए तो स्वप्न में जिन शरीरों का निर्माण होता है ना तो उनमें क्या है ज्ञान भी तो धर्मभूत ज्ञान भी संक्रमण करता है कहाँ का आदमी जाकर गए कहाँ कहा घुमाते जाकर गए तो हम क्या बताना चाहते हैं कि यह ज्ञान क्या है द्रप्त किया है ना पराकृत होने से इसको गुण कहा जाता है तो ये कैसा ये ऐसा है जिसको, थे थे में। है जाता है से। और जिसको दूसरे दार्शनिक गुण कैसे है ना तो उसको यहाँ पर अद्रव्य कहा जाता है अद्रव्य इस पुस्तक में एक अंतिम प्रकरण है अद्रव्य विवेचन तो अद्रव्य वेदांत में कौन माने गए सतरजम ये नैवैशिक में उल्लेख मिलेगा सतूरज तम शब्द स्पर्श रूप गंध संयोग शक्ति यह दस अद्रव्य माने गए और अद्रव्य हमेशा द्रव्य के आश्रित रहते हैं इसलिए इनको सकते इसे स्पर्श रूप गंध संयोग शक्ति दस अद्रव्य माने गए हैं अच्छा कभी इसका भी बता देंगे विभाग अमूल में आइए की इन आत्माओं का ज्ञान भी आत्म स्वरूप के समान नित्य है द्रव्य रूप है अजट है तो ये नित्य कौन है Yeah, yeah. और द्रव्य रूप कौन है yeah. द्रव्य और कौन है yeah, yeah. अजट का क्या अर्थ है स्वयं प्रकाश अजड का क्या है जैसे आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा तो ऐसा है आत्मा स्वयं प्रकाश है मतलब आत्मा अपना प्रकाश स्वयं कर लेता है अच्छा अब घटपट का प्रकाश जब आत्मा अपना प्रकाश कर लेता है तो यहाँ आत्मा अपने को जानता है ये मतलब है आत्मा प्रकाश स्वरूप है मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप है आत्मा अपना प्रकाश स्वयं करता मतलब आत्मा स्वयं अपने को जानता है बात है देखो लौकिक उदाहरण से देखो घटपट को प्रकाशित करने के लिए दीपक की जरूरत है घटपट को प्रकाशित करने के लिए दीपक और दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरा दीपक चाहिए क्योंकि दीपक कैसा है से। आई में। तो वैसे कैसा है स्वयं प्रकाश है, है? उसको जानने के लिए और किसी की जरूरत तो आत्मा स्वयं प्रकाशित है मतलब वो स्वयं अपने को जानती है स्वयं अपने को कभी अपने विषय में ऐसा संदेह होता है मैं हूँ या नहीं होता है कभी नहीं होता है जिस विषय का तो जिसके भी संदेह विपर्य कभी लगता है पता नहीं ये वस्तु है कि नहीं है अपने भी भी नहीं जो शुभ अपने को जान है।, है ना सामान्य रूप से तो अपने को जानती तो, तो तो है, तो है तो जैसे आत्मा क्या है स्वयं प्रकाश से है वैसे उसके आश्रित रहने वाला ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है उसके आश्रित रहने वाला ज्ञान भी बात वही समझ नहीं समानता किसको लेकर के है स्वयं प्रकाश को लेकर के अब ज्ञान देना ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में ऐसा संदेह रहता है मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं क्यों तो ज्ञान ने स्वयं अपना प्रकाश कर लिया स्वयं अपना प्रकाश कर लिया पर इतना अंतर जरूर आत्मा स्वयं प्रकाश है ज्ञान भी क्या है पर इतना अंतर देखना स्वयं प्रकाश दोनों है पर आत्मा स्वस्मि स्वयं प्रकाश है आत्मा स्वस्म ही स्वयं प्रकाश समझते है अपने लिए स्वयं प्रकाश कौन और जो धर्मभूत ज्ञान है ये परसमय स्वयं प्रकाश है परसमयी ये पर के लिए स्वयं प्रकाश है किसके लिए आत्मा के लिए किसके लिए तो, ये तो आत्मा ही तो ज्ञाता बनती है आत्मा ही घट ज्ञानवान अहम पट ज्ञानवान तो ये धर्मभूत ज्ञान ही तो है घट ज्ञान पट ज्ञान स्वरूप भूत ज्ञान तो नहीं है ना तो जैसे की धर्मभूत ज्ञान विषय का प्रकाश करते हुए अपना भी प्रकाश करता है किसके लिए आत्मा के लिए बस तो दोनों स्वयं प्रकाश होने पर भी एक परसम ही स्वयं प्रकाश है एक है पर के लिए है। तो है दोनों ही प्रकाश स्वरूप आगे देखना और क्या है आनंद रूपम क्या क्या आनंद रूपम जैसे आत्मा आनंद रूप है आत्मा कैसा है, आनंध है। आ... आनंद रूप है आनंद रूप का इसमें कुछ बताया था क्या बताया आनंद रूप को बोलो आनंद रूपत्व चलो अपना आत्मा कैसा है आनंद रूप है सुख रूप है अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाले ज्ञान को भी क्या कहते हैं सुख या आनंद में अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाले ज्ञान को ही आनंद कहा जाता है आत्मा ज्ञान रूप है आत्मा कैसा है और हमेशा अनुकूल रूप से अनुभव में आता है तो उसको क्या कहते हैं आनंद किसी को कभी दूसरी वस्तु में प्रतिकूल लगती है किसी को अथवा को स्वयं अपने बताइए दूसरी वस्तु में प्रतिकूल लग सकते हैं स्वयं अपने स्वयं को को प्रतिकूल नहीं, नहीं लगता है दूसरी वस्तु में प्रतिकूल लग सकते हैं अपना कोई दोस्त भी प्रतिकूल लग सकता है दूसरा व्यक्ति भी प्रतिकूल लग सकता है पर स्वयं कभी अपने को प्रतिकूल लगते है क्यों नहीं लगते कैसा है वो आनंद रूप है तो जैसे आत्मा आनंद रूप है वैसे ही आत्मा की आश्रित रहने वाला ज्ञान भी कैसा है आनंद रूप है लगाएंगे। एते इन का भी, आत्म के समान, नित्य है द्रव्य है अजड है आनंद रूपम क्या क्या आनंद रूपम और कैसा है आनंद रूप है कौन आनंद रूप है तो की अभी समानता है किसको किसको लेकर बोली गई बोलो नित्यत्व हाँ और अजड़ तो संस्कृत में अजड़ हिंदी में अजड संस्कृत में अजड कहेंगे तो और आनंद रूप को चार को लेकर समानताएं कहेंगे क्या इस पुस्तक का सात पेज देख लो संक्षेप में फिर बाद में कभी बताएंगे अभी एक बार संक्षेप में सात पेज देख लो मिलेगा इसमें तत्व लिखा है ना सात संख्या तत्व कौन है परमात्मा तत्व कौन है परमात्मा तत्व में ध्यान रखना अबाधित वस्तु को तत्व कहते हैं किसको किस वस्तु का कभी बाध ना हो उसको क्या कहते हैं तत्व है ना तो तत्व कौन है परमात्मा तत्व कौन है और अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ विभाग किया जाता है परमात्मा के आर्थिक चेतन अचेतन सब है कि नहीं है तो चेतन अचेतन मतलब सभी विशेषणों से विशिष्ट परमात्मा तत्व है तो तत्व कहो या पदार्थ कहो इसके दो विभाग किए पदार्थ के दो विभाग कौन हो गए द्रव्य और अद्रव्य मिला संक्षेप में अद्रव्य देख लेना अद्रव्य द्रव्य के आश्रित रहता है, मिल गया? नहीं। है? के? नहीं। तो जिसको नई आई गुण कहते है ना तो अद्रव्य दस है देखना सत्वर स्तम्भ शब्द स्पर्श रूप रोग हो, हो सब। ये चौबीस में ही मानते दस तत्व स्तम नया व्य में नहीं आते वहाँ आते अच्छा अब द्रव्य के द्रव्य के दो भेद देखो जड और अजड़ जड और अजड़ है ना तो जड ध्यान देंगे क्या होता है प्रसमई भास्मान नहीं जड के देखना अजड़ क्या होता है स्वता भास्मान अजड़ में क्या लिखा है स्वता भास्मान और जड में क्या लिखा है परता भास्मान क्या लिखा है लो पर से प्रकाश जड किससे प्रकाशित होता है पर से तो परता प्रकाश है और अजट कैसा है स्वतः प्रकाश है कैसा है अब देखना अजट के दो भेद किए प्रत्येक और पढ़ा प्रत्येक और तो प्रत्येक के भेद देखना आत्मा का प्रत्येक अर्थ क्या किया है सोस्मयी भास्मान क्या किया है हाँ सोसमयी भास्मान और सोशमयी स्वता भाषमान समझना है यहाँ अब इसके दो भेद किए प्रत्येक के जो सी भाषमान है कौन जीव और ब्रह्म जीव और चलो अब ध्यान देना अजड के दो भेद कौन प्रत्येक और पराग और प्रत्यक के भेद कौन हुए जीव और जीव ब्रह्म और पराग का भेद कौन हुआ नित्य विभूति और इसमें अंतर देखना धर्मभूत ज्ञान पराग है मतलब परस्मयी भास्मान है कैसा ये है तो स्वतः भास्मान भासमान पर परसमय स्वतः भास्मान है पर के लिए मतलब किसके लिए आत्मा के लिए और आत्मा क्या है कि ये स्वस्मयी स्वयं भासमान है अंतर आया ये स्वस्मयी स्वयं भाषमान है वो परस्मयी स्वयं भाषमान है अब चलो अपने में आ जाइए धीरे धीरे बता देंगे तो यहाँ देखेंगे तर ही। तो जैसे आत्म स्वरूप है है नित्य द्रव्य स्वयं प्रकाश है आनंद रूप है वैसे ही उसके आश्रित रहने वाला ज्ञान भी कैसा है क्रम से बोलो नित्य है द्रव्य है अजड है आनंद रूप है एक जैसा हुआ ना तो फिर ये प्रश्न हुआ तरह तो ऐसा करना आत्मा और उसके आशित रहने वाले ज्ञान की द्रव्यत्वेन, नजड द्रव्यवे नित्यत्व द्रव्यत्वेन, अजडत्व और आनंद रूपत्व तो समानता होने पर कैसे नित्यत्व द्रव्यत्वेन, अजेन और आनंद रूपत्व समानता होने से समानता है ना तो स्वरूप ज्ञान का भेदा स्वरूप ज्ञान का भेदा आत्म स्वरूप और ज्ञान का क्या भेद मतलब स्वरूप भूत ज्ञान और धर्म भूत ज्ञान का क्या भेद है ये मतलब हुआ स्वरूप भूत ज्ञान और धर्म भूत ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का क्या भेद है इसी चे यदि ऐसा कहना चाहे तो मतलब यदि यदि ऐसा कहना चाहे तो उसका उत्तर दिया जाता है कि धर्मभूत ज्ञान किसके आस्थित रहता है आत्मा के तो धर्म भूत ज्ञान धर्म जो ज्ञान धर्म जिसके आस्थिर रहेगा उसको क्या कहेंगे धर्म है ना तो तो आत्म स्वरूप क्या हो जाएगा तो लिखा है स्वरूपम धर्मी क्या लिखा है स्वरूप धर्मी आत्म हो गया ना और पूर्ण विराम के बाद देखना ज्ञानम तू धर्मभूतम मिला ज्ञान क्या है धर्मभूत है मतलब धर्म दर्म है अब स्वरूप क्या है धर्मी बात समझ गए अब ये बताइए कि एक तो हो गया ज्ञान रूप आत्मा स्वरूप ज्ञान और एक हो गया उसके आस्तित रहने वाला ज्ञान इसमें संकोच विकास के योग्य कौन है और संकोच विकास के अयोग्य कौन है स्वरूप बुद्ध ज्ञान का संकोच विकास होता है तो धर्मी के आगे क्या लिखा है संकोच विकास अयोग्य अयोग्यम संकोच और विकास के अयोग्य कौन है, है? तो स्वरूप है ना स्वरूप धर्मी है और स्वरूप कैसा है संकोच विकास के अयोग्य है और यहाँ पर ज्ञानम तू तू ज्ञानम और ज्ञान कैसा है संकोच विकास के ज्ञान संकोच विकास के योग्य है और स्वरूप कैसा है संकोच विकास, विकास था, के योग्य इतनी होगी समानता अच्छा ये समानता नहीं भेद बताया एक धर्मी या एक धर्म है एक संकोच विकास के योग्य है एक संकोच विकास के योग्य है और देखना स्वेतर प्रकाशना असमर्थम आत्म स्वरूप अपना प्रकाश करता है किसका प्रकाश करता है केवल अपना ही प्रकाश करता है जैसे दीपक के प्रकाश स्वरूप दीपक प्रभा स्वरूप है उस प्रभाव आश्रय है तो आसपास की वस्तुओं को कौन आश्रित कर प्रकाशित करता है उसका प्रभाव सूर्य की आसित रहने वाली प्रभाव संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती है और जो स्वरूप प्रकाश है वो केवल तो लगाइए स्वेतर प्रकाशना असमर्थ हम अपने से इतर का प्रकाश करने में असमर्थ आत्मस्वरूप से इतर का प्रकाश करने में मतलब आत्मस्वरूप से इतर का प्रकाश न करने वाला कौन स्वरूप भूत ज्ञान आत्म स्वरूप से इतर का प्रकाश हाँ yes, और आगे देखना ये धर्मभूत ज्ञान के लिए क्या लिखा है स्वेतर वस्तु प्रकाशकम अपने से भिन्न वस्तुओं का प्रकाश करने वाला अपने से भिन्न वस्तुओं का घटपटादी विषयों का प्रकाश कौन करता है घट धर्म भूत हाँ मतलब आत्मा धर्मभूत ऐसा कह सकते है की आत्मा धर्मभूत ज्ञान के द्वारा इनका प्रकाश करता है की धर्मभूत ज्ञान क्या है अपने से इतर वस्तु का प्रकाश करते और जो जब साधना व्यक्ति करता है फिर आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान होते हैं तो ये किसकी प्रतियां होती हैं ये धर्मभूत है? तो वृत्ति ज्ञान ही बताए ना मोक्ष का साधन चलिए तो अपने से भिन्न वस्तुओं का प्रकाशक कौन है धर्मभूत ज्ञान और देखना क्या लिखा है उसने सस्मयी स्वयं प्रकाश मानव मतलब स्वयं प्रकाश है ये आपका स्वरूप ज्ञान की नहीं है स्वयं प्रकाश है पर किसके लिए अपने लिए है ना किसके लिए हा तो स्वस्म स्वयं प्रकाश मानम अपने लिए स्वयं प्रकाश और ये धर्मभूत ज्ञान कैसा है देखना स्वस्मय स्वयं आ मानम अपने लिए स्वयं मतलब क्या है कि अपने लिए स्वयं प्रकाशमान नहीं है अपने लिए स्वयं बल्कि किसके लिए प्रसम ही स्वयं प्रकाश तो यहाँ आत्मना भी जगह कर लो आत्म ने प्रकाश बल्कि ऐसा लिखना अच्छा रहेगा आत्मने ने स्वयं प्रकाश मानम स्वयं प्रकाशित होने वाला प्रथम स्वयं प्रकाश मतलब आत्मा के लिए स्वयं प्रकाशित होने वाला आत्मने ने प्रकाश मानम आत्मा के लिए स्वयं प्रकाशित होने वाला कौन हो गया तो वहाँ था आत्मा के लिए सस्मयी स्वयं प्रकाश और धर्म और ज्ञान के लिए क्या है ससमय स्वयं आपकाश मानम और क्या बताया विभु और वो धर्म वो स्वरूप भूत ज्ञान कैसा है जीवात्मा अणु है और उसका ज्ञान कैसा है नहीं जीवात्मा अणु है और उसका धर्म धर्मभूत ज्ञान समी लगेगी एक बार देखना आत्म आत्मसूभ धर्मी है और वो संकोच विकास के अयोग्य है अपने से इतर वस्तु का प्रकाश नहीं करने वाला है अपने लिए स्वयं प्रकाशमान है क्या अणु परिमाणम और अणु परिणाम है का सभी के साथ भौतिका ठीक hmm, है तो ज्ञान ज्ञान हाँ हाँ आत्मा तो अणुपरिमाण है ना जीव आत्मा अणुपरिमाण है इसमें देखा देखा नहीं था बोल आत्मा अणुपरिमाण है आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो स्वरूप बोल ज्ञान है क्या और अर्भूत ज्ञान तो बिबू माने ही गया है संकोच तो कर्मरूप अज्ञान से संकुचित होकर देव्यापी हो गया है सूर्य एक जगह होने पर उसी प्रभा सब जगह फैल रही है ना है? क्या को किसकी देखो धर्म उद्ञान स्वभाव अपने स्वरूप से ही हुए। अपने स्वरूप से ही जैसे देखना सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला है आपने दीवार बना लो खिड़की दरवाजा लगा दो पर्दा लगा दो तो क्या हो गया वहाँ आएगा अन्दर प्रकाश आवरण हट जाएगा तो है की नहीं तो ये जो कर्म रूप ज्ञान और ये देव उपाधि ये सब क्या है ये आवरण है आवरण भंग हो जाए तो विभु वो कैसा है वो हा? परमात्मा के आकार का है परमात्मा कैसा है सर्वाकार परमात्मा कैसा है व्यापक है कि नहीं है है न सर्वात्म भाव जो है ना हा? तो परमात्मा बिहू है ना बस व्यापक है धर्म बोल गया परमात्मा के आकार का ऐसा परमात्मा व्यापक साक्षात्कार होने पर धर्मभूत ज्ञान कैसा हो जाएगा mm. जैसे जैसे आवरण होता है वैसे ज्ञान को योगियों का भी साधना करते से जैसे, जैसे होता है, है।, तो है। तो योगियों का भी साधना स्तर के अनुसार ज्ञान होता है आवरण होने पर वैसे इनका ये तो फिर भूत ब्रह्म ज्ञानी है चलिए गुरु का दिन सर्व साम हाँ कह सकते पूर्व शाम ये कहा मतलब कि पूर्व काल में होने वाले है ना पूर्व शाम क्या है षठी बहु वचन है ना तो पूर्व काल में होने वाले सभी का षष्ठी बहु वचन है ना तो मतलब क्या है पूर्व काल में होने वाले सभी का हाँ सभी का गुरु है शाम शाम हाँ जोड़ सकते हैं जोड़ सकते की पूर्व काल में मतलब पूर्व में होने वालों का भी गुरु है साहब पूर्व शाम अभी लगाया क्या अभी है ना हाँ मतलब भविष्य में आएंगे उनका भी गुरु है जो उसका काल से उसका अवच्छेद काल से अवच्छि नहीं, नहीं है परमात्मा मतलब जो जो वो काल कि, जो किसी एक काल में रहे दूसरे काल में ना रहे उसे क्या कहेंगे काल से अवच्छिन्न घटपट कैसे हैं काल से और लोक व्यवहार में जिसको गुरु माना जाता है शरीर को लेकर ही तो गुरु माना जाता है।, है तो वो शरीर को लेकर तो किसी काल में ही रहेंगे शरीर को लेकर तो काल में रहेंगे ना तो भी कैसे हो गए काल से अवसर चारी. और परमात्मा कैसे हो गया हो गया। पता ही और जो जो सम्माननीय गुरुदेव होते हैं वो, वो क्या है कि वो भी पहले बंधन में थे फिर साधना करके मुक्त होते हैं और इस परमात्मा कभी बंधन में होते हैं क्या ये भी अंतर हो गया ना? जो है नो सिद्ध महापुरुष है मुक्त है वो पहले बंधन में थे फिर साधना से मुक्त हो परमात्मा कभी बंधन में नहीं रहा तो उसको तो कहते परमात्मा पूर्व में होने वालों का, का भी गुरु है गुरुओं का भी गुरु है परमात्मा का गुरुओं का भी गुरु है परमात्मा कैसे गुरु हाँ चलिए परात् गुरु तो परमात्मा ही है आगे देखेंगे तो वो धर्म स्वरूप भूत ज्ञान अणु है और धर्म भूत ज्ञान पे है विभू है चले हो जाएगा फोन फोन मत रखो फोन नहीं तुम फोन ना फोन मत रखो गुस्सा करो या पगली ये शो शो टीशर्ट टीशर्ट